वेदान पौरुषत्व निरूपण वेदों के पौरुषत्व निरूपण कर रहे का अपौरुषता मानते हैं न्याय वैशेषिक वेदांति से पौरुषे मानते वेद पौरुष है या पौरुषय है बड़ा लफड़ा है इसमें। वेदों को का नित्य मानते हैं अनित्यता का कारण अपौरुषता देते हैं दे नित्य कारण शब्द शब्द नहीं, इसलिए भले ईश्वर स्मरण करते रहे तो मंत्र है ना ऋग्वेद का तो में भी आता जाए तक बोल दिया तो इसलिए उत्पन्न वेद में जब कह रहा उत्पन्न होता है तो फिर आप कैसे बोलेंगे उत्पन्न नहीं होता स्थूल शत्रु तो ईश्वर मुख्य उत्पन्न होगा तो सूक्ष्म ध्वनि रूप है वो आते वेद हो जाएगा, वो ईश्वर तो का वांग है, वांग कैसे सिद्ध करते हैं उस बात वेद से पुरुष विशेष कृतत्व अभाव कथम अनुमान लौकिक शब्दों को तो आप प्रमाण से अर्थ निर्णय कर सकते हैं क्योंकि पद्धतियों में पद्धति दिया है ना कि वो उत्तम वृद्ध वृद्ध पुरुष बोलता है मध्यम पुरुष व्यवहार करता है तो बालक उसको देख करके सब शब्द अर्थ अनुमान कर लेता इसका है इसका ये शब्द ही अर्थ है उत्तम मध्यम घट को ले गया बच्चा देख रहा है क्या कहा और उसने क्या किया और फिर उसने घटम आ तो गया फिर को ले आया। तो बच्चा ये भी देखा तो दोनों वाक्यों में घट एक शब्द है समान शब्द है नया मन में कहने पर एक लिख गए थे आने कन पर उसी चीज को ला रहे हैं घट गोल गोलमोटल वस्तु है नहीं ले ना आने अनुमान ले कर, कर लेता पालक शक्तिग्रह कर है लेगा में तो अनेक प्रक्रियाओं से अनुमान के द्वारा ही शब्दार्थ निर्णय हो सकता है इन वेद तो कहता है पुरुष विशेष कृतत्व अभाव पुरुष विशेष कृत नहीं है अतएव अनुमान कैसे प्रवृत्त होगा शब्दार्थ निर्णय करने अनुमान कैसे प्रवृत्त होगा कथम अनुमानम विधि चेतांति वैशिष्य कहता है फिर किसी पुरुष विशेष के द्वारा कृत नहीं है, है? विशेष विशेष पुरुष आप के द्वारा कृत नहीं है फिर तो आप अप्रामिक हो जाएगा वेद अकृतत्व अनाप्तत्व आप नहीं मैंने अनाप्त कृत मानना पड़ेगा ठगों के द्वारा बनाया गया वेद चार वाक तो कहता ही है चार वाक यही तो ब्राह्मणी सर्वे चतर वेदा ब्राह्मण लोग अपने पेट पालने के लिए झूठे चार वेद बना के बैठे हुए ऐसे ने वाक्य दिया? तो ये आप पौरुष नहीं मानोगे और किसी पुरुष विशेष के द्रम आप के लिए निर्मित नहीं मानोगे फिर यही बात है कोई अनाप्त ने बना रखा होगा ठग्गु ने अपना रोटी पालने के लिए तो अप्रामिक हो जाएगा फिर भी वही कह रहा है तरी आप तो अभाव अप्राम्य प्रसंगा फिर वो आप तो उसमें नहीं रहेगा तो अभावे न अप्राम्य प्रसंगा प्रामाणिक हो जाएगा इसे पौर से मानना पड़ेगा तब सिद्ध पूर्व पक्षी के मेहमान से नहीं नहीं आप तो नहीं कहा है इसका अर्थ ये नहीं समझना अनाप्त का कहा हुआ ऐसे कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि वेद वेदस्य वेदस्य वेदस्य न क्यों प्राणिक नाम अतिरिक्त कारण्यता क्योंकि जो है सम्यक ज्ञान सत्य ज्ञान और समय सत्य और मिथ्या सत्य ज्ञान और मिथ्या ज्ञान के जो साधारण कारण है उन साधारण कारण से भिन्न कारण के द्वारा वह उत्पादित क्योंकि हम लोगों का जितना भी ज्ञान है सत्य और मिथ्यागन खिचड़ी है है ना समस्त जीवों को क्या होता है थोड़ा सा सत्यगन होता है बहुत सा मिथ्यागन होता है जीवों का स्वभाव जिस दिन बहुत सत्य ज्ञान हो जाए थोड़ा हो जाए तो पुरुष जाएगा? और सत अतएव सत्य ज्ञान में साधारण कौन है जीवात्मा इनसे भिन्न कारण कौन हुआ ईश्वर उसके शोध सो प्रमाण नहीं कह सकते ईश्वरोक्त प्रामाणिक है वेद ईश्वर न कहा होता तो वेद प्रामाणिक नहीं होता ईश्वर है प्रोक्तना मंत्र भी निश्वास के समान उस ईश्वर से प्रोक्त कहा जा रहा है इसलिए इनका कहना है देखो कि समय मिथ्या बोध का साधारण कारण से अतृप्त कारण के द्वारा जन्य होने से उसको स्वतः प्रमाण नहीं कहना कि जो जन्य होता है ही प्राप्त करता है तो कैसे है वो सिद्ध करो परमाण्यवास करने के लिए अनुमान प्रयोग बना रहे हैं परत प्राणता कैसे ज्ञान सभी अमीश्वर प्रमा ज्ञान हम का जो ज्ञान है सबको पक्ष में रख देना सकल अनिश्वरीय प्रमा ज्ञान तो कैसा है समय मिथ्या साधारण अतिरिक्त कारण जन्यम कार्यवाद अप्रामाण्यवत वह तो कैसा है सत्य और असत्य ज्ञान के साधारण कारणों से भिन्न कारण के द्वारा जनित होते हैं क्योंकि वे कार्य हैं होने से दृष्टान क्या दिया अप्रमावत अप्रामाण्यवत मना अप्रमावत।, अप्रमावत अप्रमा कैसा होता है दोष जन्य साधारण कारण क्या है इससे भिन्न दोष जन्य होता है शब्द दिया है उसे क्या लेना है जब दृष्टांत में घटाओगे तो दोष को ले लेना सत्य और असत्य ज्ञानों का के साधारण कारण हो गए चक्षुरादि चक्षुराय से भिन्न दोष जन्य है अप्रमाण तो दृष्टान में हेतु घट गया और साध्य से वह चला जाएगा हेतु तो है ये कार्यत्व साध्य क्या हेतु तो है कार्य वहां पर अतएव साध्य और हेतु दोनों ही दृष्टान्त घट गया क्योंकि जो भ्रांतिक ज्ञान है सभी मानते हैं वो तो जन्य है जन्य हो गया जिसमें कार्यत्व है, है हेतु तो है साध्य भी आ गया साध्य क्या है सत्य सत्य ज्ञान के साधन कारण उस चक्षुरारीरिक्त दोष को जनित है ये दृष्टांत में घटाएंगे अतृत क्या लिया दोष और दाह में घटाओ पक्ष में जब पक्ष में कहोगे तो आप तो वाले गुणों से प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति सिद्ध होती है अतृत्त में कौन है आपश्वर तो जितने भी शाद ज्ञान है वह आप तो चरित्रता प्रमाणिक साधारण कारण कौन हो गया श्रोत आदि वगैरह सारे साधारण कारण है इन साधारण कारणों से भिन्न कारण क्या हो गया पक्ष में जब घटाएंगे अतएव आप प्रामाणिक हुआ यदि आप, तो आप तो नहीं होता तो प्रामाणिक नहीं होता इसलिए वेद को भी यदि प्रामाणिक मानना चाहते हैं वेद को भी आपना पड़ेगा और आप पुरुष कौन होगा लौकिक आप प्रश्न नहीं हो सकता असंभवादेव किंतु ईश्वर को मानना पड़ेगा समय नियत ज्ञान पे कदाचित न निर्धार है कहोगे भाई वो सब ज्ञानों में हम अपने आप स्वतः प्रमाणित कर लेंगे इनकी आप प्रभाव क्या मानते ज्ञान को स्वप्रकाश तो स्वप्रकाशित तो स्व प्रमाणिक हो जाएगा ना वो स्वयं प्रकाशित हो ही गया तो दूसरे के द्वारा प्रमाणिक थोड़े करना पड़ेगा दीपक दीपक प्रकाशवान इसको दूसरे दीपक से, से, से तो। तो तो तो तो अन्य स्वयंता लाने की सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ता है।, तो है लेकिन ये लोग है उत्पन्न होता है ना आत्मन संयोग से ज्ञान आत्म में पहला होता है जब पहला होगा वो तो प्राम कैसे होगा प्राण तक किसी ने किसी वैलिडिटी देना पड़ेगा वो अमुक ने कहा इसलिए वो सत्य गुरु जी बोले है ना इसलिए सत्य पंजाबी नहीं बनना पंजाबी तो हर बात सत्य वचन बोलते कुछ भी बोलो आप ये घोड़ा है सत्यवचन गधे को घोड़ा को तो सत्यवचन महाराज बोलेगा गुरु जी बोल रहे महात्मा के सामने बैठ जाए वो पंजाबी लोग आप कुछ ही बोलते रहे हर बात पे तो कहेंगे सत्यवचन महाराज सत्यवचन हर बात पे आप काला पीला कुछ ही बोलते रहो उनके लार बात सत्यवचन ऐसा नहीं लेना यहाँ पे आप तो चरित तो आप तो चरित्वाद गुणों से प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति सिद्ध होती है अभी प्राम आप तो चरित्र सिद्ध होता है ज्यान, शाब्दिक ज्ञानों में तथा वैसे अन्यों में भी अन्य अन्य तरीके से हमें प्राम करना पड़ता है प्रमाण्य वाली इसलिए माना गया है इतना ही कदाचित न निर्धारित परमात्म धर्म निश्चित धर्म से भिन्न करना चाहते कई बार क्या होता है आपने कोई ज्ञान आपको हुआ और ऐसा आपको बिल्कुल निश्चय है दृढ़ निश्चय है प्राम का संशय ब्राह्मण का संशय क्या अनुभव नहीं है ऐसे कई स्थिति आ जितने आजकल के वेदांती हैं लगभग का प्रवचन का सबका यही हाल है नहीं है क्योंकि उनका वेदांत ज्ञान तो बहुत पक्का निश्चय है ब्रह्म है फिर उसके ब्राह्मण के बारे में सब डाउट हो जाता है पता नहीं फिर माया पता नहीं क्या करती है माया का घट घटना प्रे से माया है दोबारा हमको चिंजान बढ़ा सकती है वो तो संशय बना हुआ है दोबारा माया जखड़ सकती है संशय निन्यानवे प्रतिशत वेदांत हृदय से निकला नहीं है जितना भी समझाओ फिर भी हो क्या पता अनादिकाल में जैसे हुआ दोबारा हो सकता है ऐसे ही कहते हैं इसे निश्चियात्मक ज्ञान होने के बावजूद भी उसे प्रामाण्यता होना कोई जरूरी नहीं है अतम प्रामाण्यता और निश्चितता दोनों भिन्न चीज है सिद्ध करने के लिए आगे बोल रहे हैं सम्य नियत ज्ञाने कदाचित न निर्धारिय प्रामाण्यता जो है कभी कभी निश्चित ज्ञान में भी निर्धारण नहीं होता निश्चित संदेह विषय पात क्योंकि निश्चित भी प्रामाणिकता साबित नहीं हुई है निश्चित का अनिश्चय का मतलब क्या निश्चित में अभी प्राम्यता सिद्ध नहीं हुई है अतएव संदेह विषय पात्र अप्रम संदेह का समान परमात्म निश्चयात्मक ज्ञान में कभी कभी निश्चित नहीं होता क्यों क्योंकि निश्चित निश्चय कर रहे रहने पर भी संदिग्ध रहता है अतयवत जैसे अपरमात्मा संशय बना रहता है उसी प्रकार से हेतु क्या दिया संदेह विषयत्वात ये हेतु है ठीक तो है तो वेदार्थ तो भी प्रकार से इसे लिए पारातिक हो सकता है स्वतः प्रमाण्य नहीं है यह साबित कर लेकिन वह वेदार्थ जन्य है क्या कभी तो उसकी जन्यता भी सिद्ध करना होगा तभी सब घटेगा क्योंकि आप से जो भी जन्य होता वो परत प्रामाण्य वेदार्थ भी जन्य हो तब न ना परत प्राण सिद्ध होगा परत प्रता जन्यों में होता है अजन्य में शुद्ध प्रामाण्यता हो जाएगा अगर वेदार्थ भी यदि जन्य हो तभी उसमें हमें क्या करना पड़ेगा परत प्राणता लानी पड़ जाएगी वेदार्थ की जनता पुष्प का अनुमान करते हैं विवादास्पद कार्यम विवादास्पद कार्य क्या है यागादि ये आगा वेदार्थ या कार्य वेदार। वेद के अर्थ जो याग वगैरह आत्मा वगैरह ऐसा वेदार्थ है ना भी आत्मा भी उसमें ले लेना आत्मा ही वेदार्थ के अंतर्गत ही है इस सकल कार्य कैसा है वेद जन्य मतिजन्यम वेद जन्य मतिजम वेद को आपने पढ़ा शब्दों को सुना शब्दों से जन्य जो बुद्धि हुई तेदांत क्योंकि आप याग करते हो स्वाहा स्वा डाला आपने चले तो वेद को पढ़ा वेद जन्य ज्ञान अग्न स्वाहा उस अग्ने स्वाह जो मति था उस मति से जन्य हो गया बाहर में याग आदि कर स्वाह करके आपने डाला अतिव याग आदि जो बाहर संस्थापन हो रहे हैं वो वेद ज्ञान जन्य जो बुद्धि जन्य है अतएव ये दृष्टांत का है तो क्या दिया कार्यवाद से घट को दृष्टान जैसे घट भी कुंभार के बुद्धिजन्य कुंभार के अपने बुद्धि में उसका पहले घट ज्ञान हुआ उस घट ज्ञान इच्छा हुई त्य प्रयास निष्पादन किया ईश्वर कृतत्व विशेष है लेकिन तब प्रश्न उठता है ठीक है वेदार है ईश्वर के द्वारा जन्य है यह भी हम मान लेते हैं तब तो समस्या भी खड़ा होगा आपके मत में न्याय करवा शिष्यों में सकल कार्य के प्रति ईश्वर कारण है ना ईश्वर सकल कार्यों के प्रति साधारण कारण जब सकल कार्यों के प्रति साधारण कारण है वेद के प्रति क्यों कारण मानते हो भाई चारवाक दर्शन के प्रति वेद को कारण मानो बौद्ध दर्शन को भी वेद ने ईश्वर नहीं बनाया बोलो जो सकल कार्य के प्रति कारण है वेद के ही कारण क्यों मानते हैं चारवाक दर्शन का विकारण ईश्वरी है बौद्ध दर्शन का विकारण ईश्वरी है फिर प्रद्ध क्यों बोला ईश्वर ने तब कहते देखो ईश्वर कृतत्व तो अविशेष है यद्यपि साधारण कारणत्व ना सारे ग्रंथ ईश्वर कृत ही है चाहे बौद्ध दर्शन जैन दर्शन चारवाक दर्शन पाश्चात्य दर्शन भारतीय दर्शन कोई भी दर्शन कोई भी शास्त्र हो चाहे बाइबल है ईश्वर इसे कोई संशय नहीं है सर्व कार्य प्रति साधारण इसे कोई संशयर कृत बुद्धादि वाक्याण्य प्राम क्यों नहीं मानते ईश्वरोगी इसीलिए बुद्धादि निर्मित वाक्यों में आगंतुक दोष समान साक्षात हम देख रहे हैं उसमें आगंतुक दोष विद्यमान आगा तक तो आगंत दोषिमाने का मतलब क्या वेद विरुद्धता उसके अंदर दिखाई दे रहा है केवल वेद विरुद्धता ही नहीं पाखंड दिखाई दे रहा है। कहने परमो कहते हैं और चेड़ों को कहते तुम जो जाग करके बकरी काट के मांस ले आओ में। शिष्य को हिंसा करने का छूट दे दे ग्रस्त कर सकता है और वो भिक्षा में, में मांस ले आ रहा और आप बांस खाना चाहते है भिक्षा मांग रहे बांस मांस कहां से लाएगा वो आदमी जो भिक्षा में देना चाहेगा काटके तो लाना पड़ेगा किसको मार के लाएगा तो हिंसा का प्रेरक हुए कि नहीं हुए यदि आप भिक्षा में मांस नहीं लेते फिर किसको बकरी काट के क्यों लाएगा काटके हिंसा करेगा वो भले ग्रहस्त खुद खावे ना खावे मांस लेने वो बौद्ध साधु खिलाने के लिए उनको काटना खरीद के देना पड़ता है ये मुसीबत है भले वो बौद्ध गृहस्थ बिल्कुल शाकाहारी है शाकाहारी नहीं बिल्कुल अहिंसा वाली पक्का मच्छर भी नहीं मारता एंड क्या बहुत महात्मा आया है घर पे भिक्षा उसको कहीं से मांस लाना पड़ेगा अब देखो आप स्वयं भले अहिंसा बोल रहे हो महात्मा होकर लेकिन प्रेरणा दिया ना आपकी भिक्षा के चक्कर उसको कहीं से काट के लाना पड़ेगा रहा तो खरीद के ला जो खरीदा उसको प्रेरणा दिया बेचने वाले को इस तरह से हिंसा का मूल कौन बना पाखंड देखने को मिल रहा है ना ये आगंत दोष है इसी प्रकार और भी है चैत्य वंदना चीजें हैं जो कि बिल्कुल वेद विरुद्ध है।, है उसको देखते हुए हमने ईश्वर के बावजूद भी साधारण कारण तो तो था बुद्ध भगवान उसमें विशेष कारण विशेष कारण बन के अनाप्तता को प्राप्त कहा जाता है हर कार्य के प्रति ईश्वर है ना ईश्वर ही करा रहा है जाना में धर्म लक्ष्मी प्रवृत्ति जाना मैं धर्म लक्ष्मी निवृत्ति के नापी देव नो प्रेरणा कर रहा है ईश्वरी करा रहा है तब कहते कि नहीं नहीं वह आपको किसी भी कार्य को करने न करने में रोकता नहीं है हर कार्य करने की शक्ति सामर्थ्य का आपको देता है विवेक शक्ति भी आपको दिया है और जब भी गलत करना चाहो पहली बार अंदर से आवाज आता है मत करो रोकता है लेकिन क्रोध ये काम वो तो क्रोध आवेश में अंदर क्या आवास को दबा करके गड़बड़ काम इस जो साधारण साधारणकरण ईश्वर अंदर से आपको गलत तरह से रोक रहा है आपके अपना विशेष जो था राग द्वेष आदि, वो उस साधारण साधारणकरण को दबोच करके कार्य करता है ईश्वर तो निमित्त बना प्रणा दे रहा है शक्ति दे रहा है विवेक भी दिया रोका भी आप नहीं माने वो आपकी दोष है इस तरह से देखिए हम लोग बुद्ध को एक चौबीस में सब अवतार मानते हैं कि कलि ये तो बढ़ता कैसे कलियुग जवान कैसे बन जाता सनातन धर्म सत्यु जैसे अभी यहाँ रहे तो थे कल महिमा ही खत्म हो गई कली क्या है? तो सत्य हो जाएगा कलियुग की है यहां सब ऐसे गड़बड़ होना चाहिए उसका न्यू स्वयं परमात्मा आए इससे अनेक रूपेण आए खुद भी आ गए उसके बाल अनेक रूपों में आते रहे अनेक आचार्य बन गए अनेक संत बन गए अनेक अनेक आकारात्मक बन गए और सब वैनिक जो परंपराएं थी सबको तो उठ ऐसे प्रचार कर दिया हर प्रांत में पैदा हो गए कहीं गुरु नानक है कहीं कबीर है कहीं कुछ है कहीं कुछ बन गया सब भगवान ही तो बने हित विभूति मत सप्तम भगवान विभूतिवान तो थे ही सब ईश्वर का विशेषांश था कहीं आए ही थे कल का प्रचार कर बिगाड़ा नहीं है बिगाड़े नहीं आपको लगता है बिगाड़ा है लेकिन बिगाड़ा नहीं है वैसे आप जैसे कोई एक्टिव है ड्रेस पहन गया है, कार एक्टिंग करने तो क्या करेगा डायरेक्टर उसी सूट में जाने देगा कहेगा नहीं नहीं सब। ये पहनो तो कचरा एक्टिंग भीख तो वही हाल यहाँ पर भी है कलियुग के एक्टिंग होना है ना इसे भगवान ने गाय सत्यु का चला उधार गे काल को सब उतरवा के भीख मंगेगी चारा डा भेज दिया है उन्होंने तो तो खराब नहीं किया, है, अच्छा, किया है। अच्छा जो किया है वो आपके लाभ के लिए ही है सब जीवों की बला के लिए तो किया है कि यहाँ जितनी शीघ्र मुक्ति होगी किसी अन्य युग में इतना शीघ्र मुक्ति नहीं हो सकती लेकिन यहाँ उतनी कठिनाई है विवेक को विवेक जल्दी जगता है और मोक्ष बहुत लेट होता है या विवेक से जगता है जग जाए तो मोक्ष तुरंत हो जाता है विवेक नहीं देता माया जाल है छाछ जाल है वो विवेक को बंद कर दिया इसलिए कहते हैं कि ये जो बुद्ध भगवान ने कहा था वाक्य उसमें क्या है आगंत दोषान के वजह से हम उसको अप्रवण्यता मानते बुद्धादी नाम अनाथ बुद्धाजियों को हम अनाप्त कोटि में रख दिया और नास्तिक दर्शन बोल दिया अनाप्त वेदार्थ तो वेद निरपेक्षित प्रमिति वेद्य ईश्वरी ज्ञान सिद्ध किया जाता है वेद जो है क्योंकि कोई भी वाक्य का निर्माण होता है पहले उसके प्रयोग किए जो पदों का अर्थव को जानना जरूरी है पदार्थम बुद्धवाद रचना। अब ईश्वर को इन सकल पदों का ज्ञान था तभी उसने वाक्यों को निर्माण करके वेद वाला वाक्यों को निर्माण करके प्रस्तुत किया इसे कहते हैं वेद निरपेक्ष प्रमिति वेद्या। वेद निरपेक्ष प्रमिति वेद्या कालिदास ने बनाया ग्रंथ इस ग्रंथ का ज्ञान पहले से उसका मानता क्या नहीं वैसे शब्दों का ज्ञान था अन्य वेद शास्त्र का ज्ञान था उनके आधार पर उसने एक नया काव्य को रचना कर दिया वेद के ज्ञान नहीं था ईश्वर को लेकिन अन्य सकल ज्ञान था अनेकों ज्ञान है अनंत ज्ञान है उन ज्ञानों को लेकर उसने क्या किया वेदन की वस्तु को प्रस्तुत कर दिया जैसा निर्माण कर देते कोई ग्रंथ को, को निर्माण कर नया हो गया ना स्वतंत्र आप निर्माण कर कवियों के समान इसे कहते हैं वेदार्थ कैसा है वेद के निरपेक्ष प्रमिति वेद निरपेक्ष जो ईश्वरीय ज्ञान से वेद्य है प्रमिति वेद्य है इस प्रमिति शब्द क्या लेना यहां ईश्वरीय ज्ञान मे घटवत मेय होने के नाते घट के समान जब में घटाओगे तो प्रमिति शिव से क्या लेना कुंभकार से ज्ञान पक्ष में घटाएंगे ईश्वर ज्ञान कुंभकार का ज्ञान के द्वारा ही है घट। कुंभकार क्या दिमाग में क्या है घटम दिमाग दिमाग बैठा हुआ है। उसी को लो बार घट बनाया है ना उस ज्ञान का वेद कौन हुआ जो पाई घट तो यथा कुंभकार ज्ञान का वेद वस्तु घट होता है उसी प्रकार से ईश्वर ज्ञान का वेद वस्तु समस्त वेदार्थ और वेदार तैयार किया ईश्वर ने वेद निरपेक्ष कर तैयार किया इसलिए कहा जाता है हर युग के अनुरूप वेद प्रकट होता है हर युग के युग के आदिकाल में वेद होगा ये जितने भी हम लोगों को किसी भी युग में हो किसी भी व्यक्ति को कभी पूरा वेद प्राप्त ही नहीं हो सकता कभी नहीं होगा वेद पूरा वेद Complete place, कभी उपलब्ध नहीं हो सकता किसी भी युग में नहीं हो सकता कि उस युग में जन्म लेने वाले जीवों के अनुरूप जो जरूरत है उतनी ही वेद को ईश्वर प्रकट करता है बाकी उसके अंदर ही है जैसे कालिदास ने काव्य बनाया जितनी जरूरत थी उस काव्य के लिए उतनी तो अपने ज्ञान को प्रकट किया ये सारे ज्ञान को एक काव्य में डाल देगा क्या कैसे डालेगा वो नहीं डाल जो चीज बनाए रहे आप एक कविता लेकर उस कविता का विषय ज्ञान पर जितना का डालोगे आप पुस्तक खरीदेंगे तो देखते हैं मैं उस लेखक ने उस विषय संबंधी ज्ञान मात्र तो उसमें रखा है ना इसमें यह मतलब नहीं सोचना है उस लेखक को अनेक ज्ञान ही नहीं है निर्णय लो लोगे अन्य विषय का ज्ञान होगा उसके पास ऐसे लेखकों को देखते कई विषयों का लेखक है कई विषयों का लेखन कर दिया ग्रंथ लिख देखते छात्रों में देखे वाजपुत मिश्र वगैरह हैं सभी दर्शनों पर टीका लिख दी सभी दर्शनों का उनको इस अतिरिक्त भी ज्ञान होंगे उनको जो इन विषयों से असंबद्ध होने के नाते तो उन्होंने लिखा नहीं तद ईश्वर अनंत ज्ञान है उसके पास उस ज्ञान में से जितनी हमें जरूरत इस कलयुग में पैदा होने वाले जो जीव है पापी जीव पुण्य जीवात्मा उनके लिए जितनी जरूरत है उतनी ही वेदभाव को प्रकट करता है बाकी अपने ज्ञान उसके अंदर ही रहता इसके अनंत ज्ञानों में से यद किंचित वेद क्या है आज हमें उपलब्ध जो वेदार्थ इसलिए कहते हैं कि वेदार्थ कैसा है वेद निरपेक्ष उसके वेद की अपेक्षा नहीं थी पहले से वो पहले वेद पड़ा हमको सुना ऐसा नहीं है ईश्वर को किसी से वेद पढ़ने की जरूरत है क्या नहीं है हम लोगों को जो अपेक्षा है हमने पहले पढ़ा आप आपको सुना रहे हैं उन्होंने कहीं वेद पढ़ा हो और उसे आपको सुना रहा है ऐसी बात नहीं है इसे उनका जो ज्ञान है वेद निरपेक्ष ज्ञान है। उस ज्ञान का विषय क्या है अनेकों ज्ञानों के अंतर्गत वेदार्थ ज्ञान भी है मे वेदार्थ भी क्या है मेय पदार्थ प्रमेयी पदार्थ वेद में जो कुछ भी कहा गया है सब कुछ प्रमे है तत्व वेदार्थ क्या वेदार्थ क्या लेंगे अब यागा रूपा ये जो वेदार्थ यागा रूप है वो तो कैसा है वेद निरपेक्ष स्वालंबन मत्याधार विरचित वाक्य मेय मेयत्थ वेदार्थ भूत तो यागा कैसे हैं वेद निरपेक्ष स्वावलंबन और भी किसी से पाया हुआ नहीं ईश्वर ने इसलिए स्वलंबन आत्मा आलम्बन जो मती मानी ज्ञान, ज्ञान का आधार कौन ईश्वर उससे विरचित वाक्य का मैय है वेदार्थ कैसे हैं याद वेद निरपेक्ष स्व ज्ञान आधार विरचित स्वाश्रित कौन हो गया वह ज्ञान का आधार ईश्वर उससे विरचित वाक्यों का मे भूता वस्तु है क्यों मेवात संप्रदव आपको तो समाज नद्यास्तिर पंचफला जब तो कहा गया है वह वा तो कैसा है वो वे निरपेक्ष ज्ञान का आधार जीवात्मा उससे विरचित वाक्य नद्यास् पंच फलानी उसका मेय वस्तु है पंचफल यथा तथा कहते लेकिन मैं मान सकता तो ये सब मानते हैं नहीं ना यहाँ तो वैशेष का सिद्ध कर दिया अब मान सकता जाते कुमार भट्ट ने बहुत जबरदस्त घोषणा किया है वेदों के बारे में तो अत्यंत निष्ठावान पुरुष है तो बहुत ही कट्टर और उनके प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के जितने श्लोक वार्तिक है सबसे ज्यादा वही लिखा उन्होंने और जब पूरी वेद को लेकर के की सारे वेदाधिकरण, है है, के में श्लोक लिख डाला जबरदस्त लिखे उनमें से एक श्लोक दे रहे वाक्याधिकरण के आपके सामने करे वेद सर्वं अध्ययन सर्व गुरुवध्ययन पूर्वक वेदाध्यन सामान्या अध्ययन यथा बिंदु होनी चाहिए संपूर्ण वेदाध्ययन। वेदाध्ययन समस्त जो वेदा है, कैसे आई हुई वो गुरु पूर्वक गुरु परंपरा से अध्ययन करके प्राप्त मैंने है, पता नहीं कोई पैदा किया पता नहीं कौन लिखा क्या लिखा कुछ गुरु ने हमको हम सुना हमने अपने चेहरे को सुना ऐसे करके अनादिकारा और आगे जाते रहेगा ने जी लिखा श्लोक नवेद से करता रहा न कोई करता है न कोई स्मरता भी नहीं है कह दिया स्मरण करके भी प्रकट तो सामान्या सामान आज का वेदाध्यन के सम्मान आज का वेदाध्यन में क्या है गुरु मुख से सुना जा रहा है मीमांसा श्लोक वार्तिक तीन सौ छियासठवा श्लोक है तथा चुरु अध्ययन पूर्वक सिद्ध साधव यह विचार किया जाता है कि भाई आजकल के समान ही वेद सदैव अनादि गुरु परंपरा से अधीत होता है कभी किसी व्यक्ति ने उसकी रचना नहीं की है अतव अपौरुष है कुमार भट्ट कहना है इस अनुमान प्रयोग में पूर्व पक्षी पक्ष पर करता है पक्ष क्या था वेदाध्यनम सर्वम इसका अर्थ तो क्या है हमें समझाओ वेदाध्यन सर्वम का अर्थ क्या है चार विकल्प हो सकता है पक्ष का चारों का खंडन कर देंगे अब ही उच्छेद हो गया आ गया उसे शुद्ध कहां से रह जाएगा पक्ष की खंडन कर दिया पर्वती नहीं रह गए बोलोगे इसे वैसे बड़ा खोपड़े भला है ये कहता है पक्ष को खत्म कर दो न हेतु का चिंतन करना न शादी का चिंतन करने की जरूरत रह जाता है व्यापति ठीक है नहीं क्या देखने की जरूरत है ये तो पक्षी नहीं रह गया सब पक्ष तो चार विकल्प उठा रहा है चार विकल्पों में से पहला एक पूछना चाहता है गुरुद्वन पूर्वक वेदाध्यन पक्ष है हनुमान प्रयोग में जो आपने गुरुध्यन पूर्वक वेदाध्यन को पक्ष कहा तो वह पक्ष वेदाध्यन सर्वम में भी विशेषण है क्या वेदाध्यनं सर्वं अपने जो का उसमें विशेषण है क्या गुरुअध्यन पूर्वकं वेदाध्यनं सर्वं ये कहना चाहते हो गुरुअध्यन पूर्वकं वेदाध्यनं सर्वं ऐसा पक्ष कहना चाहते हो पक्ष में भी तुम्हारा साध्य छिपा हुआ है क्या विशेषण रूपेण नंबर एक अथवा स्वरचित वेदाध्यन ये अर्थ करना चाहते हो स्वत सिद्ध वेदाध्यन अथवा उभय सम्मत वेदाध्यन लेना चाहते जो आजकल जो हमारी पढ़ाई हो रही है उभय सम्मत अथवा इन चारों पक्षों से अतृत कोई विलक्षण वेदाध्यन को तुम ले रहे हो पक्ष को टीम में क्योंकि दृष्टांत हमने क्या कह दिया अध्ययन यथा अध्ययन का दब गया आजकल का वेदाध्यन ये दृष्टान्त बना दिया इसलिए आजकल का वेदाध्यन से पक्ष रूप वेदाध्यन भिन्न या नहीं भिन्न मानना पड़ेगा ना जब भिन्न तो रूप में भिन्न तो। इसलिए चार विकल्प उठाया उसको गुरुअध्यगत विशिष्ट गुरुअध्य मैंने वेदाध्यन मानते हो पहला पक्ष या स्वरचित वेदाध्ययन मानते हो या उदय सम्यन मानते हो या इन तीनों से विलक्षण वेदाध्यन को चारों में एक एक खंडन करते जाए गुर पर्वत में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा है क्या वी वाला पर्वत वन्नी वाला हयानी मालूम नहीं मेरे को ये पागलिक बोलेगा अरे जो वन्नी वाला पर्वत करके पक्ष में ही तुमने वन्नी को विशेषण बना दिया पक्ष में वन्यमत्व जोड़ दिया आपने वन्यमान पर्वत को आप क्या कहना चाहते हैं वनी वाला ही आने संशय करके उसमें साथ ही पुता वनी को करना चाह रहे हैं सिद्ध करने की जरूरत क्या जब आपको पहले से मालूम है इस पक्ष में पर्वत ना वनी है ये पहले से मालूम है ना यदि पक्ष का विशेषण वन्यमत्व है ऐसे पक्ष को सिद्ध करने जाओगे उसको तो तो तब क्या हम कहेंगे सिद्ध साध्यता दोष वह साध्य पहले से आपके द्वारा ही से सिद्ध हो चुका है उसमें और सिद्ध करने की जरूरत कुछ नहीं रह गया अत पक्ष ही अपक्ष माना जाता है वो पक्ष ही नहीं है वो प्रतिष्ठ का विषय अनुमान का विषय गा रहे गया पक्ष सुख कहते संदिग्ध साधिमान पक्ष वो संदिग्ध रहा ही नहीं निश्चय हो गया आपको पहले से निश्चित तो रह गया तो गुरु पूर्वगत्विध्य वे, पक्ष नहीं ले सकते गुरुअद्वीन पूर्वगत्व तो मात्र उसको विशिष्ट करके पक्ष ग्रहण करोगे तो सिद्ध साध आ जाएगा और स्वरक्षित वेदाध्यन दूसरा पक्ष ये भी नहीं हो सकता स्वरक्षित ग्रहण किसको लेना चाहते ब्रह्मा जी ब्रह्म को लेना चाहते हो ब्रह्मोपी जीव विशेष ब्रह्म जी क्या है वो जीव विशेष है ना? पर हमारे मत आ गया पौरिषदित हो गया तुम्हारा अपरिषद कहां से बोल रहे स्वरचित सबसे स्व से आप ब्रह्मा को लेते हो ब्रह्मणों पर जीव विशेष सुप्त प्रबुद्ध व कल्पांतराण भूत वेद सो करके जगे हुए के समान कल्पांतर में अनुभूत वस्तुओं को वेदों को स्मरण कर रहा है स्मृति कर रहा है तो करता होगा उसका स्मरता होगा ना स्मृत्व कर्तृत्व आ गया उसके अंदर अतव वह पौरुषे सिद्ध होता है उस पक्ष में अदय वहा स्वरचित स्व से आप ब्रह्मा को नहीं दे